मुझे आप अनुमति प्रदान कर दें। उस समय हरदास ठाकुर जब आप अंतरधान हुए और श्रीमंद महाप्रभु ने हरदास ठाकुर का अपने हाथ से जब समाधि संस्कार किया उनका कादा उत्सव किया महामहोत्सव किया उसके बाद में श्रीमद महाप्रभु का विरह ताप बहुत अधिक बढ़ गया विरह ताप अत्यंत अत्यंत बढ़ने पर श्रीमद महाप्रभु के श्रीमुख से अलग अलग अवसरों पर विभिन्न पद निकले विभिन्न श्लोक प्रकट हुए जिन श्लोकों का श्री स्वरूप दामोदर की सहायता से बाद में संकलन श्री चैतन्य महा श्री रूप गोस्व ने पद्यावली में किया ये श्लोक जितना भी दार्शनिक सिद्धांत जितना भी औपासनिक सिद्धांत और जितना भी रस सिद्धांत इन तीनों सिद्धांतों के सार रूप में ये अभिव्यक्ति श्रीमंद महाप्रभु के श्रीमुख से हुई विशेष रूप से श्रीमद महाप्रभु के विरह भाव में गंभीर में वे आठ श्लोक विशेष रूप से प्रकट विद्वानों का ये अनुभव है कि आवर स्वीटेस्ट उक्ति है हमारे मधुरतम गीत वे हैं जो हमारे विरह के भाव को कहीं प्रकट करते हैं और महाप्रभु के तो विरह भाव का कहना ही क्या श्री राधिका स्वयं जहां विराजमान है वहां पर उस भाव का तो कहना ही क्या तो श्रीमंद महाप्रभु के रूप में श्री राधारणी जब विराजमान होती हैं, तो कभी बाह्य दशा कभी अर्धबाहषा और कभी अंतरदशा में उस माधुर्य का वे आस्वादन करती हैं वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान सिमट कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अंजाम तो जो वियोग है वह अपने आप कविता को जन्म प्रदान करता है तो श्रीमद महाप्रभु के श्री मुख से ये जो शाश्वत सिद्धांत हैं वे शास्व सिद्धांत में श्रीमन महाप्रभु के मुख से श्री कृष्ण वियोग में दिव्य वियोग में जो कविताएं सामने प्रकट हुई वे वास्तव में जीव मात्र को जीव के व्यक्तित्व को भक्ति के भक्ति के व्यक्तित्व को सब ओर से कहीं छूने वाली है और जो व्यक्तित्व को सब ओर से छूता है ऐसा स्रोत सबके लिए स्वस्थ वाचन का पात्र बन जाता है वह सबके लिए ही परम परम बंधनीय बन जाता है हमारे जीवन के तीन ही पक्ष विशेष रूप से होते हैं एक पक्ष होता है विचार पक्ष दूसरा होता है भावुकता का पक्ष और तीसरा होता है वो कहीं उपासना का पक्ष अर्थात उस पर तत्व के साथ में अपने आप को प्रेमी मानते हुए जीव मानते हुए कहीं जोड़ने का पक्ष तो ये तीन अवपासने पक्ष औपासनिक पक्ष दार्शनिक पक्ष और रसात्मक पक्ष रसात्मक पक्ष कहीं भी हो सकता है लोक में भी लौकिक जो प्रेम काव्य का उनमें भी रसात्मक पक्ष तो व्याप्त है परंतु औपासनिक जो पक्ष है वो प्रधान है दार्शनिक पक्ष एक आधार प्रदान करता है परंतु औपासनिक जो पक्ष है वही मुख्य रूप से प्रधान होता है जो अनुभव किया गया है उसको अपनाते हुए फिर प्राप्त साधनों का अपने इष्ट की सेवा में विनियोग करना इसका नाम उपासना है जैसा कि हम जानते हैं फिलोसफी फिलोस और सोफिया ये सोफी ये दो यू शब्द हैं फिलोस का होता है प्रेमी और सोफिया का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से तर्क या कुतर्क के माध्यम से किसी वस्तु को प्रस्तुत करने या ज्ञान तो फिलोसफी का अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम और ज्ञान से प्रेम करते हुए कुछ तर्क प्रस्तुत करना वे तर्क सिद्ध है या नहीं ये एक अलग बात है फिलोस मान प्रेम होना और सोफिया का मतलब है सोफी करते हैं सोफी या सोफिया इनका अर्थों का कहीं ज्ञान और तर्क तो तर्क सहित किसी वस्तु को प्रेम जो प्रेम है उसको फिलोसॉफी कहेंगे परंतु दर्शन उससे कुछ भिन्न वस्तु है दर्शन बिल्कुल अलग वस्तु है दर्शन में जो देखा गया है उसका अनुभव करना उसका वर्णन करना ये दर्शन है कोई ज्ञान आया तर्क के आधार पर कोई वस्तु को हम ज्ञान से प्रेम करते हुए कुछ वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक अलग चीज है परंतु तो उसमें अनुभव नहीं है जबकि दर्शन में किसी वस्तु का साक्षात अनुभूति की गई है और उसका अनुभव किया गया इसलिए फिलॉसफी और दर्शन एकदम समानांतर नहीं है समान नहीं है ये दो अलग अलग वस्तु हैं और कहीं हमको जीवन में एक स्तर प्रदान करते हैं एक वस्तु को सोचने का तरीका प्रदान करते हैं तो महाप्रभु के इन आठ श्लोकों में दार्शनिक सिद्धांत भी पूरी तरह से विराजमान है दूसरा जो पक्ष आता है वो है रस का रस उसे कहेंगे जहां आवरण भंग होने पर आवरण भंग का तात्पर्य है स्वपर्ट और तटस्थ भाव इन तीन भावों की नृत्य होने पर आत्मा के द्वारा किसी वस्तु का साक्षात्कार किया जाए उसका नाम है रस यदि स्वपर तटस्थ भाव रहेगा कि यह वस्तु है बड़ी सुंदर है इसका उपयोग मैं करूं ये फूल है बड़ा सुंदर है इसका उपयोग मैं करूं तो ये काम कहलाएगा में का भाव छुप छुपा हुआ है स्वपर तटस्थ भाव ये मेरा है ये तेरा है यह किसी तटस्थ का है इसे मुझे क्या करना और मैं किसी वस्तु का उपयोग करूं ये भाव जहां पर है उसको हम कहेंगे काम काम में कोई सुंदर वस्तु का अपने लिए उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है अपनी इंद्रियों को सुख देने की प्रवृत्ति होती है जबकि प्रेम में स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाता है रस में स्वपर तटस्थ भाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इंद्रियों को सुख देने की प्रवृत्ति वहां पर नहीं होती है वहां आत्मा उस सुख का अनुभव करती है इंद्रियों इंद्रिय सुख नहीं लेंगे, इंद्रियों के लिए सुख नहीं है बल्कि आत्मा अपने आप उस वस्तु के सुख को प्राप्त करती है इसलिए काव्य का जो सुख है वह कुछ अद्भुत है और उस काव्य के सुख में भी जिसके हम अनिश हैं उसका सुख भक्ति का जो सुख है वह सुख तो और भी अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें पूरी तरह से आवरण भंग होता है तो रस की जो मूल मूल स्थिति है रस का जो आधार है वह है आवरण भंग होना आवरण का तात्पर्य है कि इस वस्तु को मैं भोगूंगा इसको तू भोगेगा ये किसी दूसरे की होगी इससे मुझे कोई मतलब नहीं ऐसा भाव जहां पर हो पंत जहां कोई भी वस्तु सुंदर है उस सुंदर वस्तु को देख करके आत्मा उसके आनंद का आस्वादन ग्रहण करे इंद्री के द्वारा आस्वादन ग्रहण नहीं बल्कि मन उसके द्वारा आनंदित हो वह रस है और इस रस की सर्वोत्कृष्टता कहीं प्राप्त होती है तो वो सर्वोत्कृष्टता भक्ति में प्राप्त होती है क्योंकि भक्ति में आवरण भंग तो मुख्य शर्त ही है अन्य अभिलाषता शून्य जो स्वपर तट स्वभाव से तो मुक्त होना ना उसमें स्वाभाविक रूप में अपने आप ही विराजमान अन्य अभिलाषता शून्यता श्री राधा रानी के रस का क्या ठिकाना वे तो सर्वोत्तम होकर के विराजमान तो किसी वस्तु का जो दार्शनिक पक्ष है दार्शनिक पक्ष के बाद में दूसरा जो पक्ष हुआ वह हुआ औपासनिक पक्ष और औपासनिक पक्ष का तात्पर्य है कि हमारे पास में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उन उपलब्ध वस्तुओं के द्वारा अपने इष्टि की जैसे सेवा की जाए उसका नाम है उपासना तो उस औपासनिक पक्ष को हम कहीं स्वीकार करें माने वस्त्र है फूल है भोग की सामग्री है उसके द्वारा अपने इष्ट की निकट रह करके सेवा की जाए वह होगी उपासना सेवा और उपासना इनमें थोड़ा सा अंतर है भक्ति या सेवा भजनम भक्ति या सेवनम भक्ति सेवा या भक्ति इनमें वस्तु सामने नहीं है फिर भी इंद्रियों की चेष्टा को हम सेवा कह देंगे आनुकुल्यन कृष्णानुशीलम अनुशीलन मान चेष्टा तो इंद्र की जो चेष्टा है उस चेष्टा को हम भक्ति कह देंगे सेवा कह देंगे परंतु तो हर एक सेवा उपासना नहीं है उपासना वो होगी जहां पर साक्षात श्री प्रभु उनके निकट रह करके उनको सुख देने के लिए कोई कार्य किया जाए तो उपासना तत्वता जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना उपासना ही है अर्थात श्रीमत गोलोक में श्रीमत श्रीमदावन धाम में जो नित्य श्री प्रियालाल की लीला हो रही है उस प्रियालाल की लीला में उनके पास में रह करके साक्षात पास रह करके माने जो भक्ति की जा रही है उसमें भी श्री विग्रह की जो सेवा की जा रही है वहां पर भी हम पास में ही हैं ऐसा नहीं है पास में नहीं है परंतु एक पास में होना एक साक्षात रूप में पास में होना निर्विघ्न होकर के पास में होना और एक विघ्न सहित रहकर के पास होना तो थोड़ा बहुत अंतर तो रहता है साधक अवस्था में और सिद्ध अवस्था में थोड़ा बहुत अंतर तो कहीं ना कहीं प्राप्त होता है तो उपासना उसका नाम है जहां पर के कहीं अपने स्वरूप को छोड़ करके सिद्ध स्वरूप में अवस्थित हो करके हम निकट रह करके श्री प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं अर्थात मंजिरी स्वरूप सिद्ध स्वरूप हमको प्राप्त हो गया है मंजिरी स्वरूप में मैं राधे का दासी हूं ये अभिमान धारण की हुई देर से श्री रूप मंजुरी इत्यादि वे मेरे उपासित श्री प्रियालाल हैं इस भाव को धारण करके जहां चेष्टा करते हुए विराजमान हैं उस चेष्टा का नाम हुआ उपासना उपमान निकट रह करके आसमाने स्थिति होते हुए जो आसन माने अपनी स्थिति निकट रहते हुए अपनी स्थिति के द्वारा श्री प्रिया लाल को सुख देने की जो चेष्टाएं हैं वो विशेष रूप से उपासना कहलाएगी उसको हम भावात्मक रूप में भी कर सकते हैं और साक्षात रूप में भी कर सकते हैं अभी कर रहे हैं भावात्मक रूप में कभी करेंगे साक्षात रूप में जहां वो उपासना प्राप्त नहीं है भावात्मक रूप प्राप्त नहीं है वहां पर सेवा तो की जाएगी वो भी सेवा ही कहलाएगी परंतु वो सेवा कहीं ना कहीं होगी की सेवा उपासना मैके बिल्कुल गुरु की साक्षात तो उपासना है वो साक्षर उपासना तो है वो साक्षर उपासना तो है तो यथा देवे संतों दे की सेवा हाँ वो भी उपासना है उपासना साक्षात जहां पर सेवा कर रहे हैं वहां पर उपासना कर रहे हैं परंतु वहां पर भी एक स्थिति है उपासना तो शिव ग्रह की सेवा भी साक्षात उपासना ही है शिव ग्रह की जो साक्षा सेवा है और गुरु गुरु की साक्षा सेवा है वहां पर अभी शिव ग्रह विविध लीला करते हुए हमारे सामने उपस्थित नहीं है इसलिए उपासना का सर्वोत्तम जो स्वरूप होगा वो सर्वोत्तम स्वरूप होगा वो जहां पर के लीला ग्रह रूप में लीला के रूप में वे लीला करते हुए विराजमान होंगे श्री गुरुदेव भी अभी हमारे सामने जो है वो कहीं छिपे हुए स्वरूप में विराजमान है एक मनुष्य आवरण में विराजमान है परंतु तो कृष्ण तत्व के रूप में गुरु तत्व के रूप में जो गुरु गुरुदेव का जो स्वरूप है वो प्रधान उपासना हो जाएगी गुरु तो प्रणाली आएगी बिल्कुल हाँ, गुरु प्रणाली हाँ वो स्वाणाली तो है श्रीमद गुरुदेव का जो श्री नुकुंज मंदिर में जो स्वरूप है अंत में जाकर के तो वो उपास्य होगा वहां पर गुरुदेव आवरण रूप में सामने नहीं है मनुष्य के आवरण में या एक शरीर के पांचभौतिक शरीर के आवरण में हमारे सामने नहीं है बल्कि वे अपने सिद्ध स्वरूप में कहीं विराज तो अंत में जाकर के तो हमारी जो जब तक हमारे हृदय में सेवा करते हुए भी कहीं ये भाव है कि प्रतिमा है इसका आवाज भी है भी तब भी उपासना का परिपूर्ण जो सिद्धतम स्वरूप है वो सिद्धतम स्वरूप नहीं है हम ये भाव कभी रखेंगे नहीं सेवा करते समय ये भाव कभी रखेंगे नहीं तो में चोर रास्ते से कहीं यदि वो भाव भी कहीं मन में आता है तो इसका मतलब है अभी स्वाभाविक नहीं है सत्य एक से वृत्ति स्वाभाविक या अनिमित भागवती भक्ति सिद्धेव गरी ऐसी अभी स्वाभाविक की वृत्ति नहीं है हमको प्रयत्न पूर्वक हम वहां पर बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो हम कहना ये चाह रहे थे कि भक्ति सेवा और उपासना ये तीन शब्द आए थे इन तीन शब्दों में भी कहीं एक कोई सूक्ष्म अंतर है भक्ति का मतलब है किसी भी प्रकार की चेष्टा उसका नाम भक्ति है अब जैसे हाथ में माला लेकर के हम संख्या कर रहे हैं तो चेष्टा तो हो रही है तो चेष्टा का नाम भक्ति है ही परंतु ये भक्ति होने पर भी अभी पूरी तरह से सेवा नहीं है क्योंकि मन कहीं दूषे के भटक रहा है हाथ में माला चल रही है मन कहीं दूषे के चल रहा है और चिंता भी कोई दूसरी लग रही है चिंतन भी कोई दूसरा हो रहा है पर फिर भी यह भक्ति है क्योंकि अनुकूलन कृष्णानुशीलन तो है न... मन का हो जाए तो मन का हो हो जाए तो तो वो सेवा हो जाएगी तो भक्ति ही भक्ति का एक बेटर जो स्वरूप होगा वो बेटर स्वरूप होगा सेवा और सेवा में भी यदि सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाए और तब सेवा की जाए तो उसको हम कहेंगे उपासना तो सभी भक्ति है सभी उपासना है परंतु तो अत्यंत परिष्कृत जो स्वरूप है वो परिष्कृत स्वरूप उपासना का स्वरूप और उस उपासना को बहुत बढ़िया है ना ये ये एक भक्ति सेवा और उपासना सामान्यतः सभी एक हैं सबको एक ही कहेंगे और सबको उपासना ही कहेंगे ऐसा नहीं है कहीं भी परंतु तो अभी कहीं खटास है माया की खटास कहीं कहीं जुड़ी है और माया की खटास जो जो दूर होगी तो उपासना हम और अधिक गहराई के साथ में कहीं प्राप्त करते हुए चले जाएंगे और अंत में जो उपासना का जो स्वरूप होगा वो होगा उपमाने निकट रह करके सेव्य सेवक भाव से आसमाने अपनी स्थिति होना और उस स्थिति के द्वारा साक्षात सेवा करते हुए श्री मंदिर में जब विराजमान होंगे श्री योग माया चिन्मय स्वरूप प्रदान कर दें और चिन्मय स्वरूप प्रदान करके उनकी स्थिति को प्राप्त करेंगे तो वो उपासना का श्रेष्ठतम होगा तो साधन भक्ति में और प्रेम रक्षण भक्ति में यद्यपि कोई अंतर नहीं है परंतु तो फिर भी उनके अंतर को दिखाने के लिए एक विभाजक रेखा है कि जहां चित्त को लगाया जा रहा है उसका नाम है साधन भक्ति चित्त लग गया है उसका नाम है प्रेमा भक्ति इसलिए श्री बड़ी, बड़ी।, बड़ी सुंदर बात कहती पावन स्मरण करते हुए श्री चंद्रशेखर दास बाबाजी महाराज का उनके वचन के दादू कहते थे कि भजन करना बड़ी बात नहीं है भजन लगना चाहिए भजन करना एक बात है भजन लगना एक बात तो भजन लगना चाहिए तो भजन लगने का तात्पर्य है कि अपने आप चित्त की वृत्ति कहीं श्री कृष्ण चरणारंद में लग रही है सत्यदेवी की मनसर वृत्ति स्वाभाविक ही स्वाभाविक शब्द को विशेष रूप से अंडरलाइन करेंगे इन इनवर्ट में रखेंगे कि मन स्वाभाविक रूप में लग रहा है तो उसका नाम प्रेम लक्षण भक्ति है स्वाभाविक रूप में नहीं लग रहा है तो उसका नाम अभि साधन भक्ति है अभी साधन भक्ति में कृषि साध्या भवे साध्य भावा, अभी भाव प्राप्त नहीं हुआ है भाव साध्य करना है भाव को साध्य करना है ये भाव तो ग्रह की उपासना की अवस्था में जब विरह उत्पन्न हो रहा है और विरह अपने आप में श्री कृष्ण का आस्वादन भी प्रदान कर रहा है श्रीमन महाप्रभु विरह का तात्पर्य अलग होना नहीं है विरह का तात्पर्य है विशिष्ट रूप से रहा विशिष्ट रूप से प्यारे के साथ में मिलना और उस समय विरह वह वस्तु है जो कि जीवन की रक्षा करते हुए उस समय विरा में नाम ही एकमात्र साधक के पास में औषधी है इसलिए शिव महाप्रभु नाम की महिमा का बाह्य दशा में आकर के भी नाम की महिमा जो है उस नाम की महिमा का उस समय गायन कर रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा मृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण ये ठाकुर का नाम है और शास्त्र कहते हैं कि श्रोतेश शब्द मूलत्वात्थ कृष्ण एक शब्द है श्रुते मानी श्रुतियों में कहा गया कि ब्रह्म का बोध परतत्व का बोध काय के द्वारा होगा शब्द ब्रह्म के बोध में शब्द ही एकमात्र कारण होकर के विराजमान है श्रुति के आधार पर ही ब्रह्म को जाना जा सकता है और श्रुतियां जैसे जैसे भी वर्णन करेंगे श्रुतियां कहती हैं कि मंत्र वार्तकन एवं घीयते मंत्र जो है वही ही वर्ण के द्वारा मंत्र वर्णिकम एव घे वर्ण के द्वारा ब्रह्म के विषय में बताती हैं मंत्र के अक्षरों में ब्रह्म के विषय में बताया गया कि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म यह अक्षरों के माध्यम से ही तो कहा गया लेटर सी तो है जिनके माध्यम से ब्रह्म के विषय में बताया गया तो मंत्र वर्ण मंत्र जो है उनके वर्णों के माध्यम से उस पर तत्व का कहीं निरूपण भी किया गया तो श्री कृष्ण इन वर्ण के द्वारा कृ कृष्ण और रण इन दो वर्णों के द्वारा कहीं श्री कृष्ण का वर्णन किया गया कि कृष्ण भूवाचको शब्द निर्वृत्ति वाचिक तयो ऐक्य ब्रह्म कृष्ण इत दिए कृष्ण शब्द का अर्थ है दो कृष्ण शब्द के दो अर्थ है कृषि शब्द का एक अर्थ है आकर्षण करना कृषि धातु का कृषि शब्द का दूसरा अर्थ है सत्ता कृषि धातु के दो अर्थ हुए जिसकी सत्ता से सबकी सत्ता है इसलिए कृष्ण वे ही धूवाचक शब्द होकर के सत्तावाचक शब्द हो करके विराजमान वे ही आश्रय पदार्थ हो करके श्री कृष्ण विराजमान और कृष्ण का दूसरा अर्थ है आकर्षण करना अर्थात जितनी भी वस्तुएं जितनी भी शक्तियां हैं वे सारी शक्तियां श्री कृष्ण में ही आकर्षित होकर के एकमात्र विराजमान और का अर्थ है आनंद जो सबकी सत्ता का कारण हो उसे हम कृष्ण कहेंगे जो सबको आकर्षित करे उसको हम कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण में दो गुण विद्यमान हैं सबकी सत्ता उनके कारण ही है जब वे चाहें तो किसी वस्तु की सत्ता होगी जब वे नहीं चाहेंगे तो सारी वस्तुएं शक्तियां उनमें ही जाकर के अवस्थित होकर के विराजमान हो जाएंगी और ऋण का तात्पर्य है कि वे आनंदात्मक होकर के भी विराजमान हैं। तो जो आनंद सत्तात्मक सदानंद रूप होकर के विराजमान है ऐसे सदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है ये शास्त्र में वर्णन किया और इसी के लिए कहा गया कि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म शब्द के माध्यम से उन कृष्ण का वर्णन किया गया कि वे सत्य ज्ञान अनंत होकर के विराजमान हैं। तो श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन कृष्ण ये कृ कृष और ये दो जो वर्ण हैं इन वर्ण के द्वारा जिनकी अपूर्व महिमा प्रकट हो रही है अथवा कृषि शब्द का यौगिक अर्थ न लेकर के यदि रूढ़ी अर्थ दिया जाए तो कृषि शब्द का रूढ़ी अर्थ होगा कि तमाल यशोदा तुषि यशोदास्तनंद है पर ब्रह्मणी कृष्ण शब्द से रूढ़ी तो कृषि शब्द का यौगिक अर्थ तो हो गया जो जिसके जो मुख्य आश्रय रूप होकर के विराजमान है और जो आनंद रूप हो गया यौगिक अर्थ पर इस यौगिक अर्थ से भी अधिक मीठा और प्रधान जो अर्थ है वो प्रधान अर्थ होगा कि जो यशोदा जी के दूध को पी करके यशोदा के पुत्र रूप में ब्रिजराय नंद के ब्रिजराय नंद के पुत्र के रूप में जो विराजमान हुए और जो तमाल श्याम रंग के हैं और परम ब्रह्म हैं ऐसे परतत्व का नाम कृष्ण है तमाल श्यामल तुषी तमाल श्याम के समान जिनकी अंगकांति है तुषी माने अंगकांति और यशोदा यशोदानंद है नाकृत होकर यशोद के यशोदा जी के दूध का पान करके जो भरे हुए हैं पर है पर, पर ब्रह्म कोई सामान्य मनुष्य नहीं है कोई जीव नहीं है उसमें कृष्ण शब्द की रूढ़ि है तो नाम कौमदी का कार ने कृष्ण शब्द को योग की अपेक्षा या रूढ़ि परम्परम बलवान है योगार्थ रूढ़ बल योग की अपेक्षा रूढ़ी परम्परम बलवान होती है इसलिए कृष्ण शब्द का जो अर्थ किया कि जो सत और आनंद है सच्चदानंद है उसका नाम कृष्ण है ये अर्थ प्रधान नहीं होगा प्रधान अर्थ होगा श्री ब्रिजेंद्र नंदन श्याम सुधार तो विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम ये कृष्ण नाम जिस यशोदा यशोदानंदन स्वरूप को प्रकट कर रहा है प्रियाओं को भैिष्य बजा करके जो आकर्षित करने वाला स्वरूप है उसको जो आकर्षित कर रहा है उसको जो संकीर्तित कर रहा है उन कृष्ण के इस नाम के संकीर्तन की हम महिमा का गायन कर रहे हैं भी श्री कृष्ण संकीर्तना जब श्री राधानी विरह में व्याकुल होकर के बाह दशा में आकर के दीनता ग्रहण करती हुई ये कह रही है कि हा मेरे पास में अब कोई दूसरा साधन नहीं है मेरे पास में साधन है केवल कृष्ण नाम ही इस विरह के पाप को शांत करने में और मेरी जीवन यात्रा को चलाए रखने में एकमात्र कारण है वो कृष्ण का नाम संकीर्तन ही विजयते सर्वो रूप में विराजमान है कौन कृष्ण उस समय राजनी के दिमाग में वो नहीं है कि जो कृष्ण रूप कृष्णा शब्द है वो नहीं है उसको एक बात समझ लिया और पोटली बांध करके ऊंचा कहीं पधरा दिया हाथ जोड़ दिए अब ये जिन कृष्ण की बात कर रही हैं वे यशोदा नानंद है ब्रजराज कुमार श्री रास विहारी वे माल श्याम अंगकांति वाले नव किशोर श्री श्याम उन कृष्ण की बात कर रही हैं वे कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उन कृष्ण का नाम शास्त्रों में निरूपण किया गया है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मर्ण मंत्रवर्णकम एवं गीयते ब्रह्मसूत्र है एक एक पंध है कि मंत्रवर्णकम मंत्रों में भी वेद के मंत्रों में भी वर्णों के द्वारा सत्यम ज्ञान अनंतम इन वर्णों के द्वारा इन अक्षरों के द्वारा उस ब्रह्म का वर्णन किया गया तो यथास्थ तो रूप में नहीं नहीं नहीं वो, वो उसको भी माने महाप्रभु मा, जब ध्यान कर रहे हैं जहां कह रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम वहां कृष्ण का अर्थ उनका श्री ब्रज नंदन है और मेरे ब्रजनंदन नंदन कभी गए द्वारका में वो ठीक है उनको भी स्वीकार कर लेंगे परंतु ध्यान हमारे लिए वो उपास्य नहीं है जब वे ब्रजनंदन नंदन रूप में उपास्य हैं तभी श्री राधा रानी के लिए परम परम उपास्य हैं अन्यथा कुरुक्षेत्र में यदि वे राजकीय वेश में भी मिलते हैं तो तुम्हारी अन्य वेष अन्य संघ अन्य देश गोपी जो ने नहीं भाई तुम वाक्य पर नाटी तार मध्य गोपी के हो बे उपाय श्री राधारानी को वहां संतोष नहीं होगा यद्यपि सभी कृष्ण हैं, सभी सत और आनंद हैं, परंतु तो नृसिह रूप में श्री राधा रानी की आसक्ति नहीं है नृसिह को भी कृष्ण कहा गया श्रीमद भागवत में ब्रह्मण्य देव से कृष्ण महात्मा अवतार कथा पुण्य नृसिह लीला के प्रसंग में वर्णन किया ये हमने कृष्ण की अवतार लीला का वर्णन किया श्री की भी कृष्ण है क्योंकि वे भी सत और आनंद रूप है कृष्ण माने सत्ता रूपे हैं और ऋण माने आनंद रूप है सभी सभी जितने भी अवतार हैं यहाँ तक अंतर्यामी तक श्री बृजेन्द्र नंदन से लेकर के अंतर्यामी तक सबके लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो तो कृष्ण नहीं जगन्नाथ जगन्नाथ जी को महाप्रभ लेंगे महाप्रभु जगन्नाथ तो जी का दर्शन कर रहे हैं वो तो ब्रजे नंदन के रूप में दर्शन कर रहे हैं और जब भी जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और रामराब हमें रामराव हाम में ही दर्शन करते, करते हैं तो जगन्नाथ जी कृष्ण तो एक है उसमें कोई संदेह नहीं वो सारा एक हाँ बोल ठीक है कृष्ण एक एक होकर के विराजमान तो विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण ये नाम ये वर्ण ये वर्ण अपने आप में परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है वो सर्वोत्त रूप में विराजमान है अब ब्रह्म के विषय में कहीं एक बात कही गई कि ब्रह्म शब्द कोचर नहीं है एक और तो कह रहे हैं कि मंत्र वर्णकम मंत्र के वर्णों के द्वारा उसका वर्णन किया गया और दूसरी ओर एक बात कही गई तो मंत्र वर्णिक एवं एक ब्रह्मसूत्र तो ये है और दूसरी ओर यह कहा गया कि वह शब्द के द्वारा बाच्य नहीं है तो ये बात हम कैसे कहेंगे इसका तात्पर्य है कि जब उसको अनिर्वचनीय रूप में निरूपण किया गया शब्द के द्वारा वाचित नहीं है इसका मतलब है कि उनकी महिमा कहीं अधिक है इसलिए उसको यह कह दिया गया कि शब्द वहां से लौट करके चले आती अब इसके लिए एक बड़ी सुंदर बात यह है कि जैसे कोई व्यक्ति सुमेरु की पर, परिक्रमा देने के लिए गया अब सुमेरु का वो दर्शन कर रहा है प्रत्यक्ष सुमेरु का दर्शन तो कर ही रहा है परंतु वो बड़ी हिम्मत लेकर के चला था कि मैं सुमेरु की परिक्रमा करूंगा परंतु सुमेरु की परिक्रमा करने के लिए वो चला थोड़ी सी दूर चला महीने दो महीने चला पर सुमेरु की परिक्रमा उस पर हो नहीं सकी और वह थक के लौट करके आया किसी ने पूछा क्या तुमने सुमेरु को देख लिया तो उसका जवाब होगा मैं सुमेरु को नहीं देख सका जब तुमने सुमेरु को पूरा देख लिया तो वो कहेगा मैंने सुमेरु को नहीं देखा सामान्य रूप में ये कहेगा मैं सुमेरु को नहीं देख पाया सुमेरु का पूरा ज्ञान मुझे नहीं है तो जहां ब्रह्म को अनिर्देश कहा गया शब्द के द्वारा अनिर्देश कहा गया निर्देश कहने का मतलब है कि ब्रह्म अनंत है एक बात अनिर्देश का दूसरा है जितना देखा उसका भी पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता है और तीसरा यह कि मेरे पास में जो साधन है वो साधन प्राकृतिक है वो जो वस्तु है वो वस्तु कहीं अप्राकृत है तो अनिर्देश ब्रह्म को अनिर्देश मनवाणी से परे कहने का एक और तो कहा गया कि विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन वर्ण के द्वारा श्री कृष्ण को हम जान रहे हैं और दूसरी ओर श्रुति ये भी कह रही है कि वह मनवाणी से परे है वाणी से परे इसका मतलब है कि वर्णों से भी परे है लेटर से भी परे है तो लेटर से परे होने का तात्पर्य क्या है लेटर से परे होने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को हम पूर्ण नहीं देख सके दूसरी बात हमारे पास में जो साधन थे वे साधन उसके केवल एक आयुष्य को देखने वाला वाले थे और उन साधनों का हमने जो वर्णन किया वो वर्णन भी पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं तो तीन पक्ष हो गए उसके एक भौतिक रूप मात्र का एक अंश हमने देखा परंतु उसका जो चिन्हय स्वरूप था उसका हमने दर्शन नहीं किया इसलिए वाणी से अगोचर है एक अर्थ हुआ कि हमारे साधन प्राकृत हैं, जबकि भगवान अप्राकृत साधनों से अप्राकृत गुणों से युक्त हैं, तो प्राकृत वाणी के द्वारा उन भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता है अतः वाणी लौट आती है यह तो वाचन एक अर्थ फिर भगवान इतने बड़े हैं कि हम अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा उनका पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं जब कोई चीज बहुत बड़ी है तो फिर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता अतः कह दिया गया शास्त्र में कि वो अनिर्वचनीय है और जितना अनुभव किया उस अनुभव को भी तो हम कितने परसेंट प्रस्तुत कर सके तो वस्तु तो बहुत ओमली प्रजेंट है ओमली पावरफुल है तो जो ओमली पावरफुल है उम्ली प्रजेंट है महान सर्वव्यापक होकर के विराजमान है उसको व्यापक वाणी के सीमित वाणी के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं तो अनिर्देश अनिर्देश कहने का मतलब यह नहीं है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है परंतु तो हमने जो वर्णन किया वो वर्णन कंप्लीट नहीं है पूर्ण नहीं इसलिए एक और तो को कहा गया कि वो मंत्र के के के द्वारा के द्वारा द्वारा वेद वर्णों उसको कृष्ण ये नाम दिया गया दूसरी ओर ये कहा गया कि वह वाणी से परे है वाणी से परे होने का तात्पर्य है वह बहुत व्यापक होकर के विराजमान है इतना बड़ा है कि वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है जो बहुत बड़ी जैसे संपूर्ण सुमेरु पर्वत के परिक्रमा एक व्यक्ति नहीं दे सकता है इसी तरह से भगवान की महिमा का इतनी व्यापक महिमा है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं इसलिए वो कहीं विजय थे वह वा मन वाणी से परे है। फिर दूसरी बात जितना वर्णन कर रहे हैं बस इतना ही वर्णन है इसके अलावा और कोई वर्णन नहीं है ऐसा भी नहीं है इसके अलाव अलावा भी उसका बहुत वर्णन किया जा सकता है विजयते ये विजयते का दूसरा अर्थ होगा वो बहुत व्यापक है जितना हमने जाना वो भी बहुत थोड़ा ही उसके गुण को सामने प्रकट करता है हमारे पास में जो साधन है वाणी है वो भी है है इसलिए उसके अलौकिक को इन के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कहीं अनुभव किया जा सकता है इसलिए उसको कहा गया कि वो केवल अनुभव का विषय है अनुभूति का विषय है वो मन वाणी से परे तो दोनों चीज ये जो ऑक्सीजन है ये जो विरोधावास है इस विरोधावास को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि साधन की अपूर्णता है वर्णन जो किए गए वो वर्णन एक अंश में ही वर्णन किए गए और वो कंप्लीट है, है ऐसा ही है ऐसा वर्णन नहीं है और तो वो वस्तु तो बहुत व्यापक है इन तीन आधारों पर उसकी व्यापकता के आधार पर हमारे साधनों की प्राकृतता के आधार पर और हमारे पास में जो साधन थे उन साधनों की सीमितता के आधार पर कि हमने जो वर्णन किया वो भी उतना वर्णन भी पूर्ण नहीं है इस आधार पर उस वस्तु को अचिंत कहा गया उस वस्तु को अनिर्वचनीय कहा गया श्री कृष्ण नाम को भी अनिर्वचनीय कहा गया अत विजय बुद्धि के ऊपर वह विजय प्राप्त करता है सर्वात्म स्नप्नम परम विजय ते शब्द की व्याख्या चल रही है विजय का मतलब है कि वह वाणी के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है वह बुद्धि के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाला है अतः यथो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा सा निरूपण किया गया फिर भी वेद वाणी ही उसका कहीं थोड़ा बहुत निरूपण कर सकती है और किसी दूसरे प्रकार से उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है जैसे वेद वाणी उसका निरूपण करती है वेद अलौकिक है इसी प्रकार रसकों की बाणी भी जो निरूपण कर रही है वो झूठी नहीं रसकों की वाणी भी परमपरम सत्य है। जैसे वेद वाणी को हम सत्य कहते हैं क्योंकि वह अप्राकृत है मनुष्य की नहीं है अपौरुष है ऐसे भक्ति से युक्त जो वाणी है वो भक्ति से युक्त वाणी रसकों की जो वाणी है बुरस्कों की बाणी भी अपौरुष है अतः श्री महाप्रभु जब श्री कृष्ण माधुर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आई नंद तनुज किंकरम अंद तनुज कहकर के जितने भी गुण हैं उन गुणों का जो गायन कर रहे हैं उनके रूप का जो गायन कर रहे हैं वो रूप गुण वह झूठा नहीं उसमें मिथ्यास्त की कल्पना नहीं कर सकते ये अद्भुत हो करके बिराइया तो वेदानुग जो लौकिक वाणी है वेद का अनुकरण करने वाली जो लौकिक वाणी है वो लौकिक वाणी बान, भी कहीं अचिंत ही है वो वाणी भी सत्य है परंतु वो वाणी को ये कहे कि बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं सो नहीं बहुत कुछ कहने के लिए अभी बाकी रह गया है और प्राकृत वाणी के द्वारा उसका प्राकृत वाणी में होकर के उसका गायन कर रही है पंथ पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकती है बहुत सा भाग उसका छूट गया जितना वर्णन किया गया उसमें भी बहुत से पक्ष भी छूटे हुए हैं उतने से अंश में भी और प्राकृत वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता भक्ति युक्त वाणी है तो उसका वर्णन किया जाएगा तो तीन शर्त होनी चाहिए कृष्ण लीला का गायन करते समय नाम का उच्चारण करते समय साधक को चिन्हयता प्राप्त होनी चाहिए अर्थात दीक्षित होकर के यदि वो विराजमान है और तब कृष्ण नाम ले रहा है तो वो कृष्ण नाम नाम है अन्यथा कृष्ण नाम जो है वह वो नारायण का जो नाम ले रहा है वो बेटे का नाम ले रहा है नामाभास हो जाएगा तो ज्ञान ज्ञानपूर्वक यद नाम है तो संबंध ज्ञानपूर्वक नाम तो चुनमय है परंतु तो संबंध ज्ञानपूर्वक नाम नहीं है तो नामाभास भाष है वो नामाभास के द्वारा उसे दो वस्तुओं की प्राप्ति होगी पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति संसार बंधन की निवृत्ति परंतु तो सेवा सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि संबंध ज्ञानपूर्वक नाम नहीं है दीक्षित होना आवश्यक है और दीक्षित होने पर ही कृष्ण नाम ये कृष्ण का नाम ये कृष्ण है कौन आखिर कृष्ण किस चीज का नाम है यह संबंध ज्ञान उसे तभी होगा जबकि दीक्षा की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए दीक्षा की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है तो दीक्षा की आवश्यकता हुई तब विजय थे तो वह सेवा सुख जो है वो सेवा सुख को भी प्राप्त करेगा हां नाम में अपनी शक्ति है अपनी शक्ति के कारण नाम अपना प्रभाव डालेंगे परंतु नाम का प्रभाव रहेगा केवल इतना कि के उसके द्वारा पाप की निवृत्ति हो जाएगी अजय अजामिल के सारे पापों की नवृत्ति हो गई और अजय अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हो गई संसार कट गया उसका परंतु तो तो सेवा सुख मिला सेवा सुख मिलेगा तब जबकि ये कृष्ण श्री ब्रजेंद्र नंदन है मैं राधा रानी की दासी हूं और दासी होकर के युगल की सेवा कर रही हूं ये भाव यदि है तो जाकर के सेवा सुख की परम परम प्राप्ति होगी तो नाम अचिंत्य होकर के विराजमान और नाम अपनी वस्तु शक्ति के रूप में भी कहीं प्रभाव डालेंगे क्योंकि अचिंत्य खल ये भावा नतांश तर के शास्त्र कहते हैं कि अचिंत जो भाव हैं उनको तर्क के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए योजेत ये आदेश है और इस आदेश को बिल्कुल वैसे ही समझना चाहिए जैसे परस्त्रियम नाविक अच्छेद अब इसमें कोई नंदू नचन नहीं कर सकता है अनसेंशन जो सेक्स है उसको मत करो बस निषेध हो गया तो हो गया नारे गच्छेद ये विधलिंग जो है वो विधलिंग अपने आप ये कह रहा है कि इसमें कोई फिर ननो नचा करने की जरूरत नहीं है हम क्यों नहीं करेंगे हम तो करेंगे तो ये नहीं तो जैसे ये कहा गया कि सत्यम बद धर्मचर स्वाध्यान माप्रमोदो तो जो कह दिया माप्रमोद तो आज्ञा है ऐसे ही अचिंत्य खड़ी भावा नोज श्री कृष्ण नाम ठाकुर के अवतार हैं ये बात वेद के द्वारा यदि एक बार कह दी गई तो फिर इसमें तर्क को लगाने की जरूरत नहीं है तर्क लगाओगे तो दंड खाओगे अपराधी हो जाओगे नतांस्तर किरण यूज तो योजित जो विधलिंग है वो विधलिंग अपने आप में ये बतला रहा है कि वहां पर तर्क के द्वारा इसको लगाने की जरूरत नहीं है जैसे परदारा नारे गेत इति बात को तर्क योजना करने की वहां पर आवश्यकता नहीं है सारा दर्शनी में ये पहले ही प्रथम श्लोक की व्याख्या में ही श्री विश्व चक्रती जी ने यह निरूपण किया है श्री भक्ति सर्वोत्कृष्ट होकर के कहीं विराजमान है और भक्ति की महिमा का क्या अनुरूप किया जाए इसलिए विजय विजय शब्द की व्याख्या चल रही है विजयते का एक अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण नाम का आश्रय यह सारे साधनों में सर्वोत्कृष्ट है और इसके लिए श्रीमद गीता में कहा गया कि राज विद्या राजगुम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम स सुखम करतुम अव्ययम नवे अध्याय का दूसरा श्लोक है भगवदगीता का राजविद्या माने विजयते की व्याख्या चल रही है विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन श्रीकृष्ण संकीर्तन सर्वोत्तम है राज विद्या माने कृष्ण मंत्र यह जितनी भी विद्या माने मंत्र हैं उन मंत्रों में राजा है तो विद्या नाम राजा राज विद्या भगवत भक्ति जितनी भी विद्याएं हैं उन विद्याओं में राजा होकर के विराजमान है राजविद्या जितने भी राज गुहम गुह का तात्पर्य है कि जो सार हो गोपनीय हो और जिसको गोपनीय प्रकार से ही दिया जाए उसका नाम है गुह रहस्य कृष्ण नाम एक रहस्य है और रहस्य होने के कारण जैसे कोई अपनी संपत्ति को यो ही किसी को नहीं देता है देगा तो छपा करके ढक्कन में बंद करके डिविया में बंद करके चुपचाप देगा लेने वाला भी चुपचाप लेगा और चुपचाप लेकर के चुपचाप ही जेब में रख लेगा तो राशि कहने का मतलब है कि गुरुजी भी ढोल बजा करके उसको नहीं देंगे सबके सामने माइक में उसको नहीं देंगे लेने वाला भी उसे गोपनीय रूप में लेगा और गोपनीय रूप में ही उसको अपने पास में रखेगा इसीलिए दीक्षा विधि में प्राय जो पक्ष दीक्षा है उस पक्ष दीक्षा की ही प्रधानता है पक्ष दीक्षा का मतलब है कि श्री गुरुजी अपने दुपट्टे से शिष्य के सिर को ढांक करके काम में चुपके से श्री कृष्ण नाम का उपदेश दे रहे हैं दीक्षा तीन प्रकार के एक दीक्षा जो है वो है पक्ष दीक्षा दूसरी दीक्षा जो है वो है मत्स्य दीक्षा और तीसरी है कमठ दीक्षा पक्ष दीक्षा वो जैसे एक चुड़िया अपने बच्चे को अपने पंख के भीतर अंडे को रख कर के जैसे उसको सेती है ऐसे ही श्री अपने अंचल में शिष्य को ग्रहण करके काम में कोई रहस्य निरूपण करते हैं तो राजविद्या सारी विद्याओं में कृष्ण नाम जो फल प्रदान करता है ऐसा कृष्ण फल कोई दूसरे मंत्र प्रदान नहीं करते क्यों प्रेम सेवा की प्राप्ति स्वरूप की प्राप्ति कृष्ण नाम से जैसे मिलती है वैसे किसी दूसरी वस्तु से नहीं मिल सकती है राजगुजन का तात्पर्य है कि जैसे महा रत्न को कोई छपा करके ही देता है छपा करके ही लेता है और छपा करके ही रखता है इसी प्रकार जो नाम दिया गया उसको छपा करके ही दिया गया छपा करके ही लिया गया और छपा करके कर ही उस मंत्र को रखा जाएगा अतः विजय जो सर्वोत्तम वस्तु है वही सर्वोत्तम रूप में विजय होगी पवित्र श्री नाम के अतिरिक्त और पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है ये पाद पंकज पलाश विलाश भक्तिया कर्माशयन रिक्त मत योद्ध श्रोतो गणास्मरण भज बासुदेव श्री पृथु महाराज से संकालिक उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यद पंकज श्री कृष्ण के चरण वे हो गए कमल अब कमल है तो कमल में पंखुड़ी होंगी यहां पर पंखुड़ी क्या है बोले कृष्ण की अंगलियां यही हो गई पंखुड़ी कृष्ण के चरण हो गए कमल और कमल की उंगलियां हो गई पंखुड़िया पाद पंकज पलाश पंकज के पलाश पत्ते हो गए और उनके विलास उनके अपूर्व किरण निकल रही हैं उन चरणों के के प्रकाश की भक्ति में भक्ति के द्वारा जैसा कर्माशय माने अहंकार जैसा दूर होगा वैसी कोई दूसरी वस्तु दू नहीं होती है तो मैं जितनी भी इंद्रियां हैं, वे सब अहंकार में रहती हैं। मन अहंकार में रहता है बुद्धि भी अहंकार में रहती है अंत में मन बुद्धि और इंद्री ये सब वस्तुएं अहंकार में ही रही हैं दस इंद्रिया ग्यारह मन और उनके लिए कहा गया कि एक आदश द्वादश में श्री ऋषभ जी कह रहे हैं कि ग्यारह जो इंद्री हैं वे सब बारहवीं शय्या अर्थात अहंकार में शयन करती हैं मुख्य रूप से अहम है तो कर्माशय का तात्पर्य है कि अहंकार जैसा दूर होता है नाम से वैसा और किसी दूसरे प्रकार से अहंकार की दूर नहीं होती है इससे पवित्रम और वहां पर भद्रजनों की गाली दी दीपाद पलाश विलाश वक्तिया कर्माशयम उद्रंती जो कर्माशय है मान अहंकार वो जैसा दूर होता है वैसा किसी दूसरे प्रकार से नहीं होता है आज आज राजम उत्तम उत्तम का तात्पर्य है कि भक्ति से बढ़कर के कोई दूसरी उत्तम साधन नहीं श्री नाम से बढ़कर के कोई उत्तम साधन नहीं है अतः विजय श्री कृष्ण संकेत उस नाम में दो गुण हैं क्लेश और शुभदा फिर तो मोक्ष लगता कर सुदुल्हवा भाव भक्ति के दो गुण और प्रेमा लक्ष्मी के भक्ति के फिर दो गुण शानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षण इसे उत्तम श्री कृष्ण नाम ही उत्तम होकर के विराजमान है फिर प्रत्यक्षावगम भक्ति प्रत्यक्ष रूप में फल को प्रदान करने वाली है परोक्ष में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप में भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्य चैषत्र के एक काल प्रपद्य मानस्य यु तुष्ट पुष्ट क्षुद पायो न घासम नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ प्रेम की अंकुर उत्पन्न हो जाएगा परेशान भव माने श्री कृष्ण के माधुरी का आस्वादन प्राप्त होगा और संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा ये तीन चीज कृष्ण नाम की दीक्षा के साथ ही साथ साधक के हृदय में उत्पन्न हो जाएंगी भक्ति माने श्री कृष्ण से प्रेम मैं किसका किसका भजन करूं कृष्ण मेरे परम परम उपास है परम धन है ये भक्ति प्रेम प्रेम की प्राप्ति परेशान परेशानुभव माने कृष्ण के माधुरी का अनुभव कि वह बड़े सुंदर है उनकी आंखें ऐसी हैं उनकी मुस्कान ऐसी है, उनके कान में ऐसे कुंडल है, है, है, हैं, उनके बक्षस्थल में ऐसी गुंजमाल है, ऐसे हैं, रहे उनके वेणु माधुरी लीला माधुरी और प्रेम माधुरी चारों का अनुभव हो जाएगा तो भक्ति परेशानु भव और संसार से बहिराग्य ये तीनों वस्तुएं ऐसे प्राप्त हो जाएंगी जैसे भोजन का थाल सामने आने के कारण आने के साथ ही साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधान तीनों एक साथ प्राप्त हो जाती भूख लग रही थी सबके ऊपर झुझला रहे थे परंतु जैसे भोजन की थाली सामने आई प्रसाद की थाली मन में संतोष हो गया प्रत्येक कौर के खाने के साथ साथ शरीर में दम आ रहा था कहां तो हाथ का गिलास भी छूट रहा था और प्रत्येक कोर के खाने के साथ साथ हाथ में शरीर में दम आ गया तुष्टि पुष्टि और भूख की नवृत्ति भूख की निवृत्ति का तात्पर्य है कि विषयों से साधक की नृति होगी भक्ति ऐसी वस्तु है भक्ति से कभी भी नृत्य नहीं होती है परंतु तो विषयों से कभी नृत्य हो जाती है ये ये अंतर है सामान्य भोजन में तो भोजन से ही नृत्य हो जाती है परंतु भजन करने पर भजन से कभी नृत्य नहीं होती है भजन करने पर विश्व से नृत्य होती है यह अंतर पृष्टि पृष्टि क्षुद पायो ने खा सकते तो, तो प्रत्यक्षावगम श्री कृष्ण नाम प्रत्यक्ष रूप में सुख देने वाले हैं अत विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजय को प्राप्त हो रहे फिर तो धर्म्यम धर्म्यम का तात्पर्य है कि एक नाम ग्रहण करने पर अन्य जितने भी वस्तुएं हैं वे सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगी जैसे वृक्ष की कोई जड़ सींचे तो उसको अलग से एक एक पत्ती को सींचने की जरूरत नहीं है ऐसे ही धर्म्यम का तात्पर्य है एक कृष्ण नाम का जब करने पर अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे अन्य सब सारी वस्तुएं अपने आप ही, ही सिद्ध हो जाएंगी धर्म्यम तो या जैसे तो मुख में जैसे भोजन लिया गया और सारी इंद्रियों में चेतना आ जाती है जैसे वृक्ष की जड़ सीचने पर पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है इसी प्रकार एक नाम ग्रहण करने पर सभी इंद्रियां सभी साधन उनकी सिद्धि की प्राप्ति हो जाए तो धर्म और ससुखम कर आ, मर और श्री कृष्ण नाम की एक विशेषता यह है कि कृष्ण नाम ग्रहण करने पर कहीं दुख की प्राप्ति नहीं है सुखपूर्वक आनंद पूर्वक कृष्ण नाम लिया जा सकता है उसमें दुख नहीं है सताम प्रसंगान ममवीर समेदो भवन कर्ण रसायनम कथा कर साधन अवस्था में भी कान को अच्छा लगने वाली श्री कृष्ण कथा है कृष्ण नाम है भक्ति तो ये कृष्ण नाम अन्य वस्तुएं साधन की अवस्था में सुख देती सिद्धि की अवस्था में सुख देती हैं साधन की अवस्था में कष्ट करती हैं परंतु तो श्री कृष्ण नाम साधन अवस्था में भी सुखदायक और सिद्ध अवस्था में तो परम सुखदायक है ही साधन अवस्था से ही सुख देने वाला हो जाता है और अभ्यम का मतलब है कि ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है ए तावधे विजिज्ञासन तत्व जिज्ञासनात्मना अन्य व्यतिकाभ्याम यथ सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण नाम सर्वत्र और सर्वदा हैं सर्वत्र का मतलब है पंचमस्क को देख लो प्रत्येक द्वीप प्रत्येक खंड प्रत्येक लोक इनमें ठाकुर की आराधना हो रही है सर्वदा माने प्रत्येक काल में भी भगवान की आराधना हो रही है गर्भ के भीतर प्रहलाद को भक्ति की प्राप्ति हो गई बाल्य काल में ध्रुव को भक्ति की प्राप्ति हो गई युवावस्था में श्री आदि भरत उनको भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई वृद्धावस्था में श्री अनेक अनेक जो राजा हैं उनको वृद्धावस्था में भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई मृत्यु के समय अजामिल को भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई मृत्यु के बाद गजेंद्र को भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई भक्ति और ज्यादा बढ़ गई तो सर्वदा भक्ति प्रत्येक स्थान प्रत्येक पात्र और प्रत्येक ताल इन तीनों में विराजमान है जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुना एक तत्व जिज्ञासु को श्री गुरुदेव के पास में रह करके एक अवधेव जिज्ञासम इसी वस्तु को जानना चाहिए ऐसी जो भक्ति है वो अव्यय होकर के विराजमान है अव्य होने का मतलब है किसी देश काल और पात्र इनमें कम होने वाली नहीं है बल्कि पूर्व जन्म की अपेक्षा उत्तर जन्मों में भक्ति श्री कृष्ण नाम अधिक मधुर होकर के बिराईमान हुआ यथोपश्रय मानस्यों भगवंत व्यभावसुम शीतं भयं तमुपेती साधु संसे तस्तथा साधुजनों की सेवा करने पर कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करने पर यथा यथाउपश्रय मानस्यो जैसे जो व्यक्ति अग्नि के पास में बैठा है ऐसे व्यक्ति की तीन चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी शीतम भयम और तम शीत भय और अंधकार ये अग्नि के पास में जो बैठा है उसके अपने आप दूर हो जाएंगे शीतम का तात्पर्य है जड़ता जड़ता का तात्पर्य है कि जड़ वस्तु को ही सब कुछ मांगे जैसे अग्नि के पास में जो बैठा है उसकी ठंड जो कुड़कुड़ रहा है उसको शिवरिंग जो है उसकी वह दूर हो जाएगी ऐसे ही भगवत भक्ति की भी विशेषता है कि शीतम शीत उसका दूर हो जाएगा जड़ता माने देह को ही आत्मा मानना यह अज्ञान उसका दूर हो जाएगा फिर भयम अग्नि के पास में बैठेंगे तो साफ बिछु नहीं आएंगे वे अपने आप दूर रहेंगे शेर अपने आप दूर रहेगा अग्नि जल रही है शेर अपने आप भाग जाएगा भले भोर जंगल में बैठे हैं इसलिए अग्नि जलाकर के बैठेंगे तो हिंस पशु की चिंता नहीं होगी। और तम माने अंधकार भी दूर हो जाएगा हृदय का अज्ञान भी दूर हो जाएगा शीतम माने जलता भय और तम तब माने अज्ञान ये तीनों दूर हो जाएंगे तो ये भक्ति की अपनी एक विशेषता है श्री भगवत भक्ति साक्षात अनुभव करने में परम परम अप्रोक्ष अनुभव की सामर्थ्य कहीं विराजमान है तो वो भक्ति में ही है भक्ति है निर्वाण ज्ञान है सात्विक इसलिए श्री कृष्ण नाम विजयते सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण नाम परम होकर के विराजमान है अन्य जितनी भी वस्तुएं है विजयती का मतलब है कर्म व ज्ञान के अधीन है विजयती की एक व्याख्या होगी कि योग भक्ति के अधीन है नाम के अधीन है कर्म नाम के अधीन है ज्ञान नाम के अधीन है ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होगी भय की निवृत्ति तो हो जाएगी भय दोबारा आ जाएगा पंथ नाम के द्वारा संसार भय की भी निवृत्ति हो जाएगी टेढ़ी मेढी रस्सी के ऊपर किसी का पैर पड़ा वो एकदम चौक गया किसी ने कहा अरे काय को चौक रहा है रस्सी है अरे रस्सी है उसका भय दूर हो गया पंथ फिर से भय आ सकता है दोबारा भाई की प्रवृत्ति हो सकती है तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की एक बार निवृत्ति हो जाएगी फिर से अज्ञान आ सकता है परंतु तो नाम के द्वारा पूरे भाई की निवृत्ति हो जाएगी नाम के द्वारा संसार भाई की हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाएगी ये नाम की विशेषता है तो नाम के बिना संसार की निवृत्ति एक ज्ञानी को भी नहीं होती है इसलिए श्री शंकराचार्य भगवत् जहां ज्ञान को तत्त्वमसी इत्यादि को प्रधान करके माने है सर्वम ख्रम्म वहां पर दृश्यमान जो पदार्थ है उसमें ब्रह्म की कल्पना की तत्त्वमसी के द्वारा जीव की कल्पना की और स्व के द्वारा अपने आप को ब्रह्म का अनुभव करके भी माना परंतु फिर से भी अज्ञान माया मोहित कर सकती है माया की पूरी तरह से निवृत्ति नहीं हुई सर्प भाई की एक बार निवृत्ति हुई परंतु सर्प भाई होगा ही नहीं निवृत्ति नहीं हुई परंतु भगवत भक्ति के द्वारा भक्त के हृदय में सदा विश्वास रहता है गोविंद चरण मैंने प्राप्त किए हैं तो माया मेरा क्या बेकार कर सकती है मैं अवश्य कृष्ण को प्राप्त करूंगा इसलिए ज्ञानी को संसार नृत्य करने के लिए नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा संसार की नृत्य अन्यथा तपनी होगी भक्त भी नाम का आश्रय ग्रहण करके विराजमान होता है तो श्री नाम सर्वात्म तो ज्ञान भक्ति के बिना नाम के बिना ज्ञान अधूरा है इसी प्रकार योग वो भी नाम के बिना अधूरा है योग में अंत में क्या होगा धारणा ध्यान समाधि अष्टांग में अंत में समाधि समाधि के लिए कहीं ना कहीं मंत्र की जरूरत है नाम की जरूरत है प्रणाम तो का जप करो कुछ भी करो कोई ना कोई मंत्र तो लेना पड़ेगा मंत्र के बिना समाधि नहीं लगेगी सविकल्प समाधि नहीं लगेगी निर्विकल्प समाधि भी नहीं लगेगी निर्विकल्प समाधि के लिए पहले समिकल्प समाधि चाहिए सविकल्प समाधि के लिए कहीं ना कहीं मंत्र चाहिए और निर्वकल समाधि के लिए भी कहीं ना कहीं मंत्र चाहिए प्रणा भी इत्यादि नहीं है ओंकार नहीं है तो निर्वकल समाधि भी नहीं लगेगी तो ज्ञान भी भक्ति के अधीन हुआ योग भी भक्ति के अधीन हुआ अब कर्म कर्म भी भक्ति के अधीन है हम यज्ञ करने के लिए बैठेंगे कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा कभी मुहूर्त शुद्ध नहीं मिलेगा कभी मंत्र शुद्ध नहीं होगा कभी क्रिया शुद्ध नहीं होगी कहीं कही ना कहीं कोई कमी रह जाएगी और ऐसी स्थिति में भूत शुद्धि करने के लिए यज्ञ की जितनी भी सामग्री है उन सभी वस्तुओं की शुद्धि करने के लिए पहले भी अपवित्र पवित्र करना पड़ेगा और यज्ञ करने के बाद में भी यश स्मृत्याच नाम मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादीशु न्यूनम संपूर्णता में आती मेरे यज्ञ में कमी कमी रह गई है हे नाम भगवान आप इसे पूरा करो तो परम विजय श्री यज्ञ श्री कृष्ण नाम ये ही परम होकर के विराजमान है परम विजय माने कर्म ज्ञान और योग ये तीनों नाम के बिना अधूरे हैं और योग में भी ये कहा ईश्वर प्रणधाना ईश्वर के प्रणधान के द्वारा जैसी समाधि लगती है ऐसी समाधि और किस तरह से लगेगी माने ईश्वर का नाम ग्रहण करते हुए उनके स्वरूप का जब ध्यान किया जाएगा तब तनमात्रिक भानता की प्राप्ति होगी समाधि की प्राप्ति होगी वैष्णवों की समाधि क्या है वैष्णवों की समाधि कुछ अलग है वैष्णव की समाधि है अलग तो नहीं है बात तो वही है कि भगवान माधुरी आस्वाद समाधि विष्णु चक्रवर्ती जी ने वैष्णव की समाधि की परिभाषा दी कि भगवान के माधुरी के आस्वाद में मोहित हो जाना यही समाधि ये यह वैष्णवों की समाधि योग की समाधि है तात्रिक भागता त्रिक निर्भाषण मानी जो ध्येय पदार्थ है उसके अलावा और किसी दूसरी वस्तु का भास ही नहीं हो ध्य पदार्थ में ही चित्र लग जाए ये योगशास्त्र की समाधि की परिभाषा है तरभाषम और वैष्णवो की है कि माधुरी आस्वाद समूह ठाकुर के माधुरी आस्वाद में समूह प्राप्त कर लेना इनमें श्री नाम ग्रहण वो विजय थे सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान नाम ग्रहण की स्थिति यह है कि नाम ग्रहण करने वाले तीन तरह के जन जन हो सकते हैं उन तीनों तरह के जनों को श्री नाम पवित्र करते तीन कौन कौन जन बोले एक जन है मुक्त जैसे अजामिल नारायण कौन है वो वो नहीं जानता है वो तो नारायण माने अपना बेटा योगे मुक्त नारायण नाम ले रहे हैं पर उनको नारायण से कोई मतलब नहीं है वो अपने बेटे को ही पुकार रहा है योगे मुक्त दूसरे हो गए विवेकी विवेकी कौन हो गए बोले जैसे सनकालिक एक एक चीज को छान बीन करके विवेक करेंगे और वे विवेकी जंग अंत में यह निर्णय करते हैं कि ज्ञान के द्वारा त्व पदार्थ का बोध तो हो जाएगा परंतु तक पदार्थ का बोध नहीं होगा मैं शरीर नहीं हूं यह तो बोध हो जाएगा मैंने गलती से अपने शरीर को ही मैं मान लिया ज्ञान के द्वारा इतना बोध तो हो जाएगा परंतु तो फिर किसका आराधन करूं मैं जो हूं जो सच्चिदानंद अणुजीव है वो अणुजीव का भी लक्ष्य क्या है बोध तब तक नहीं होगा जबकि ज्ञान में भी भक्ति नहीं ऐसे शंकराचार्य भी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते ये कहते तो तत्त्वमसि इत्यादि के द्वारा तुम पदार्थ का बोध हो जाता है परंतु वो तुम पदार्थ किसका अंश है ये बोध नहीं होगा और इस बोध को प्राप्त करने के लिए जब तक नाम का जप नहीं किया जाएगा तब तक माया नृत्ति नहीं होगी माया नृत्य नहीं होगी तो जीव आत्मा परमात्मा में जाकर के ज्ञानी की भी मिलेगी नहीं वो उसका जो लक्ष्य है मुक्ति, हमारा लक्ष्य तो नहीं है साइज मुक्ति पर ज्ञानी का लक्ष्य जो साइज मुक्ति है वो सायुज मुक्ति भी तो उसे तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि वह कहीं भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करे नाम का आश्रय नहीं तो संसार निवृत्ति के लिए ज्ञानी को भी नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा ज्ञान के द्वारा संसार नृत्य नहीं होगा ज्ञान के द्वारा भय की निवृत्ति तो हो जाएगी पथ भय जाए। दो बनाए वो एक तरह से एलोपैथी की चिकित्सा है कि रोग एक बार दूर हो गया तो रोग के बीच बने रहेंगे भय बना रहेगा कहीं ना कहीं पूरी तरह से भय की नृत्ति नहीं होगी संसार की निवृत्ति नहीं होगी संसार की निवृत्ति होगी तब जबकि नाम का आश्रय ग्रहण किया तो ये हो गए विवेकी तो नाम का आश्रय अज्ञानी जनों का भी कल्याण करता है जैसे अजामिल का कल्याण किया नाम का आश्रय ज्ञानी और विवेकी जनों का भी कल्याण करता है जैसे श्री संिक ये कह रहे हैं कि महाराज आपके भजन के द्वारा भक्ति के द्वारा जैसे सुख की प्राप्ति होती है वैसी किसी दूसरी वस्तु के द्वारा भक्ति की, की प्राप्ति संसार से निवृत्ति करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है तो जो नाम है वे यदि चिंतामणि नहीं होते और संसार की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं होते पूरी तरह से तो नाम की ओर कोई जाता नहीं जैसे बंध्या बंध्या के पुत्र उत्पन्न हुआ यह बात सुनकर के कोई बंध्या पुत्र का दर्शन करने के लिए दौड़ेगा नहीं बंध्या के पुत्र उत्पन्न हुआ ये बात सुन करके कोई दौड़ दौड़ता दोर, नहीं है तो जानता है बंध्या के पुत्र उत्पन्न होगा ही नहीं जो बाझ है उसके पुत्र उत्पन्न होगा ही नहीं तो यदि भगवत भक्ति चिन्ह में नहीं होती तो सं उसकी ओर नहीं सुनते दौड़ते जैसे राजा की स्तुति में कई जगह ये कहा गया कि राजा की स्तुति करने से गंगा स्नान का फल मिलता है शास्त्रों में वर्णन किया गया ऐसा कि राजा की स्तुति सुनने से गंगा स्नान का फल मिलता है पंध किया ये वचन सुनकर के कोई गंगा स्नान से व्यत होता है क्या सब गंगा स्नान करने के लिए जाते ये बात केवल प्रशंसा में कह दी गई कि राजा की स्तुति गंगा गंगा स्नान के फल को देने वाली है परंतु तो गंगा स्नान से कोई व्यत नहीं होगा ऐसे ही ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति हो जाती है ये सुनकर करके भी ज्ञानी कृष्ण नाम के जब की ओर ही राम नाम के जब की ओर ही दौड़ते राम नाम से भी विरत नहीं होते हैं जो तारक मंत्र है उस तारक मंत्र का भी निरंतर निरंतर सेवन करते हैं तभी जाकर के उनके संसार की निवृत्ति होती है ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है ये शास्त्र में खूब लिखा गया पंथ केवल ज्ञान के भरोसे नहीं रहते वे भी भक्ति की ओर दौड़ते हैं इसलिए परम विजय थे श्री कृष्ण नाम परम होकर के विराजमान है ये साधक में प्रेम धन प्रदान करने के लिए और सिद्ध जनों में प्रेम की मधुरमा का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण नाम की परम विजय साधक के लिए भी उपयोगी और ये नहीं है कि फल की प्राप्ति हो गई तब श्री कृष्ण नाम की आवश्यकता नहीं रहेगी परम का तात्पर्य है कि साधक अवस्था में भी और शुद्ध अवस्था में दोनों ही अवस्थाओं में ये परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान श्रीमद महाप्रभु जिस समय ढाका पूर्व बंगाल में गए पूर्व बंगाल में जाने पर महाप्रभु को मन में जाने क्या हुआ नहीं? तो तो कि नहीं कुछ गड़बड़ है क्योंकि इधर हो गई गए हैं पूर्व बंगाल में और वहां पर अपनी पाठशाला लेकर के विद्यार्थियों को खूब आनंद से पढ़ा रहे हैं खूब महाप्रभु की भेट पूजा भी हो रही है धन भी इकट्ठा हो रहा है ये आश्चर्य की बात है जो लक्ष्मीपति वो धन की चिंता के लिए जा रहे ये, ये, ये लीला है? <laughs> उनको लग गई क्या कभी तो फिर भी नहीं मां चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं धन कमा करके लाता हूं <laughs> जहां लक्ष्मी जिनकी दासी है अबे धन कमाने के लिए जाए ये केवल लीला है तो महाप्रभु गए पूर्व बंगाल में एक बार तो महाप्रभु कर रहे हैं जब जवद्वीप में थे मां से कह रहे हैं बोले मां पान गंगा जी की पूजा की सामग्री कहां है मां बोली बेटा अभी व्यवस्था करती हूं एकदम गुस्सा हो गए और क्रोध होकर करके उस समय तेल की शीशी वगैरह मां ने लाकर करके दी उसको उठा फेंक दिया आंगन में सब सामान फेंक दिया भंडार में जाकर के कोई चीज तुम्हारे तो यहाँ पर नहीं रहती है कोई सब संभाल के नहीं रखती हो माँ के ऊपर तो सबका जोर चले <laughs> माँ के ऊपर तो सबका जोर चले मां को तो सब डांटे माँ माँ को खूब डांट रहे हैं तो कोई हमारे नहाने का समय हो गया गंगा स्नान करने का और कोई चीज व्यवस्था करके नहीं रखी माला पूजा की सामग्री कुछ भी नहीं है कोई चीज की जरूरत नहीं है और कह करके घर के बर्तन भाड़े इनको ही उठा उठा करके फेंक रहे हैं वहां कुछ नहीं बोले एकदम डर रही हैं, एकदम घबरा रही लाख भी ला देती हूँ बेटा ले देती खुद देती मां तो मा माई है जल्दी से दौड़ भाग करके कहीं नमाई और ज्यादा गुस्सा नहीं हो जाए जल्दी से ला करके नमाई को सारी सामान दिया अब नमाई लेकर के चले माँ कह रही है बेटा तेने उठा उठा करके सामान घी तेल चावल जो आंगन में फेंके कोई चीज तुम्हारे तो यहाँ पर ढंग की नहीं है नुकसान किसका हुआ तुम्हारा ही तो नुकसान हुआ अपने घर का ही तो नुकसान हुआ माँ पीछे से समझा रही माँ पकड़ी हाँ माँ तू सही कह रही है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था परंतु तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के ढंग की मां पर गए घर के बाहर और जाने कहा से लाकर के सोने की मुद्रा मां के हाथ में रख दी कोई जैसे चल रहा है खूब आनंद से करो काम कोई किसी संकुच करने की जरूरत नहीं आनंद से करो काम मां की हिम्मत नहीं हो रही है कि ये पूछे बेटा ये सोने की मुद्रा मोहर लाए कहां से लाए हिम्मत नहीं है मां की कि अभी नाराज हो जाएगा बेटा माँ को कहीं संडे है पीछे भी बड़े चतुराई से अपना जो विश्वस्त व्यक्ति है उस विश्वस्त व्यक्ति को कह रही है बेटा ये मोहर है इसको ले जाकर के घर का सामान राशन वगैरह सब ले करके आना तीन जगह पूछ करके तब इसको देना जहां अच्छा दाम मिले वहां से लाना ये नहीं कि एक दुकान पे चले गए बस दिया हो बस उससे ले आए ऐसे नहीं तीन जगह पूछ करके लाना कहा पे इसके अच्छी कीमत मिल रही है और फिर घर का ये सामान लेकर के आना महाप्रभु सब देख रहे हैं और कह रहे हैं माँ चिंता करने की जरूरत नहीं है घर में जैसे है वैसे खूब आनंद पूर्वक चलेगा कोई कठिनाई की बात नहीं है कोई किसी संकोच करने की जरूरत नहीं है और फिर महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर से पैसा कमा करके लाते हैं महाप्रभु पूर्व बंगाल जाए और पूर्व बंगाल में विराजमान है घर में श्री लक्ष्मी प्रिया विराजमान है प्रथम विवाह हुआ लक्ष्मी सेवा के लिए मां की सेवा के लिए बहू को साथ में वही छोड़ गए अपने साथ में नहीं ले गए हैं और इधर श्री लक्ष्मी प्रिय उनको विरह रूपी सर्प ने कहीं दस लिया और बड़ी दुखी है नव वो समाप्त हो गई के कारण महाप्रभु को कहीं पूर्व बंगाल में परदेश में यह पता लग गया कि घर में कुछ अनिष्ट हो गया और महाप्रभु का मन उच्चता और उच्च करके महाप्रभु फिर वापिस नवद्वीप आ रहे हैं ढाका से नवद्वीप आजकल जो बांग्लादेश है वो बंगलादेश से फिर से बंग, आप नवद्वीप में आ रहे हैं बंगाल में आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं उसी समय तपन मिश्र नाम करके एक व्यक्ति हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इनके पिता वे तो तपन मिश्र श्रीमत महाप्रभु के पास में आते हैं और महाप्रभु के आस, पास में आकर के कह रहे हैं कि महाराज शास्त्र बहुत पढ़े है परंतु अभी तक ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि साध्य साधन तत्व तो क्या है साध्य साधन का सार मेरे सामने आप वर्णन कर रहे हैं अब महाप्रभु पैकिंग में लग रहे हैं सारे सामान में उस समय तो श्रीमंद महाप्रभु चलते चलते अपना काम भी करते जा रहे हैं सामान भी संभालते जा रहे हैं पैकिंग भी करते जा रहे हैं शिष्य लोग भी पैकिंग कर रहे हैं बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है और श्री महाप्रभु इनसे कह रहे हैं कि साध्य साधन का सार एक श्लोक हम तुम्हारे सामने कह रहे हैं कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे और तो कह रही ए श्लोक नाम बलि लय महामंत्र सोल नाम बत्तीस अक्षर एक तंत्र बोल ये एक श्लोक है जिसमें भगवान के नामों का वर्णन किया गया है नामों का संकलन किया गया है और इस श्लोक को महामंत्र कहते हैं बोल नाम महामंत्र की जय बोल इस श्लोक को ही महामंत्र कहते हैं हरि कृष्ण मंत्र है महामंत्र महामंत्र कहने का तात्पर्य है कि जिसमें कोई भी दूसरे नियम का की आवश्यकता नहीं है जिसमें पुरस्कार और आ, नियम स्नान करके फिर ये मंत्र किया जाएगा ऐसी जिसमें कोई सीमा नहीं हो कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए यह सीमा नहीं है तो पात्र की सीमा नहीं देश की सीमा नहीं और स्थान की सीमा नहीं काल की सीमा नहीं देश काल पात्र इन तीनों की सीमाओं से रहित तो होकर के जो मंत्र किसी को ऊपर कृपा कर दे और फल को प्रदान कर दे उसको हम महामंत्र कहेंगे और सब मंत्र हैं महामंत्र उसे जो देश काल पात्र इनकी सीमाओं से भी बढ़कर के कृपा करने वाला हो उसको हम महामंत्र कहेंगे तो महाप्रभु कह रहे हैं एक श्लोक नाम बलि लाए। यहां पर ये जो श्लोक है इसमें ठाकुर के कहीं सोलह नाम दिए गए हैं इन सोलह नामों को बोलना बोलना ये सोलह नामों से युक्त ये एक श्लोक है जिसको महामंत्र कहा गया महामंत्र का मतलब है देश काल पात्र की सीमाओं से परे होकर के विराजमान है सोलह नाम बत्तीस अक्षर इसमें सोलह नाम है ठाकुर के और बत्तीस अक्षर हैं एक तंत्र तंत्र का तात्पर्य है पांच अर्थ किए श्री विश्व चकुर्थी जी ने तंत्र शब्द के जो अर्थ किए हैं वो पांच अर्थ किए हैं प्रधान सिद्धांत श्रुति की शाखा तंत्र माने तंत्र शास्त्र श्रुति की शाखा और अर्थ साधक और साधन तो तंत्र के पांच अर्थ तो ये मंत्र जो है इसको तंत्र कहा गया तंत्र तो श्लोक के नाम बोली लोय महामंत्र सोल नाम बत्तीस अक्षर ए तंत्र सोलह नाम बत्तीस अक्षर का यह एक तंत्र है तंत्र का अर्थ है प्रधान प्रधान का मतलब है जहाँ बहुत से कहती है ना जैसे कर्मकांड में पूजा कर कांड माने प्रधान प्रधान पूजा कर दो एक देवता की पूजा के भीतर ही उसके साथ के जितने भी पूजन हैं उनका पूजन कर लो खाली एक जगह ही रोरी अक्षत फूल सब लेकर के और एक जगह चढ़ा दिया उसका नाम हो गया तंत्र पूजा तंत्र माने संक्षेप में कोई वस्तु की पूजा कर ले प्रधान पूजन हो गया केवल प्रधान रूप से अब उसमें हर जगह अर्घ दे रहे हैं पाद्य दे रहे हैं प्रतिष्ठा कर रहे हैं आचमनी दे रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है तंत्र पूजा का मतलब है कि बस पूजन कर दिया उनका आदर कर दिया इसको हम तंत्र तंत्र कहेंगे तंत्रे पूजन कर दो नहीं तो बहुत समय लगेगा इतना समय नहीं है तो तंत्रे पूजा कर देते हैं तो तंत्र का मतलब है प्रधान और प्रधान का तात्पर्य यही है कि कृते अध्याय विष्णु त्रेतायाम ये मखई द्वापर परचर्याम कलौताधारी कीर्तना हरि का कीर्तन करने से ही सतयुग में जो ध्यान करने से वस्तु प्राप्त होती थी त्रेता में जो पूजन करने से वस्तु प्राप्त होती थी द्वापर में जो परचर्या से प्राप्त होती थी तो उसे त्रेता में यज्ञ से द्वापर में परचर्या से जो वस्तु प्राप्त होती थी वे सारी वस्तुएं केवल नाम संकीर्तन करने से सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी जैसे तंत्रेण पूजन में पूरे पूरेपचार की पूजा नहीं करना है केवल रोली अक्षर से ही पूजन हो जाएगा प्रधान पूजन हो जाएगा इसी प्रकार सारे साधनों की अपेक्षा केवल नाम ग्रहण करना यही तंत्र है तो सोल नाम बत्तीस अक्षर यही तंत्र सोलह नाम बत्तीस अक्षर का यह तंत्र है तंत्र का मतलब है प्रधान इसके नाम का उच्चारण करने से ही सारे साधन सारे यज्ञ की प्राप्ति हो जाएगी तंत्र का दूसरा अर्थ है सिद्धांत यही तंत्र तंत्र का तात्पर्य है कि संपूर्ण मंत्र संपूर्ण शास्त्रों का सार यही है और श्रीमंद महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद जी के सामने यही कहा कि मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया और ये कहा कि बेटा ये कृष्ण नाम ये मुझे सुनाया और मुझे सुना करके कहा कि बेटा ये ही सारे मंत्रों का संपूर्ण मंत्र सारे शास्त्र का मर्म है मुझे मेरे गुरुजी ने एक मूर्ख अयोग्य विद्यार्थी समझा थोड़ा तो ढीला ढाला विद्यार्थी समझा इसलिए मुझे उन्होंने ये कहा शास्त्र वास्त पढ़ना बेटा तेरे मन की बात तेरे बात नहीं है तुझे तो ये सीधा सीधा मंत्र मंत्र मंत्र दे रहा हूं, इसको मंत्र को तो जिस समय मैंने सांस उस कृष्ण नाम का जब मैंने उच्चारण किया तो मैं पागल सा हो गया और एक दिन गुरुजी के पास में जाकर के बोला कि गुरुजी जी कौन सा मंत्र दे दिया आपने कोई मुझे ये कोई जादूगर की कोई विद्या दे दी कोई जादू मेरे ऊपर कर दिया इस मंत्र को करके अब तो मेरा संसार में किसी में किसी चीज मन ही नहीं लगता है अन्य कोई चीज में मन नहीं लगता है तो ये आपने क्या मुझे दिया और गुरु जी ने मुझे छाती से लगा लिया बेटा धन्य धन्य आह कृष्ण नाम ने तेरे ऊपर कृपा की है कि तुझे अन्य वस्तुओं से परम विरक्ति और कृष्ण नाम में इतनी आसक्ति हो गई तू कह रहा है कि यह मंत्र कहीं मेरे ऊपर उल्टा प्रभाव डाल रहा है मुझे तो पागल बना रहा है ये मंत्र। पर पागल नहीं बना रहा है ये मंत्र का परम परम प्रवाह प्राप्त हो रहा है संकीर्तन की जय कृष्ण नाम की जय तो उस समय गुरु ने मुझसे यही कहा महाप्रभु कह रहे हैं श्री प्रकाशनंद जी से के सर्व मंत्र सार नाम सार्वनाम शास्त्र मर्म कि बेटा शास्त्र वासे के चक्कर में कहा तू पड़ेगा इन सबों को छोड़ मैं तुझे तो कृष्ण नाम दे रहा हूं तो कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण कर और ये सारे मंत्रों का सार हो करके ये बिराजमान तो ये सर्वशास्त्र मर्म है तो तंत्र का दूसरा अर्थ हुआ शास्त्र का सार एक अर्थ हुआ प्रधान माने जितनी भी चेष्टाएं हैं जितनी भी क्रियाएं हैं योग कर्म ज्ञान उन सब क्रियाओं में प्रधान होकर के श्री नाम है तंत्र का दूसरा अर्थ हुआ यह संपूर्ण शास्त्रों का सार है तीसरा है तंत्र माने जहां पर सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए तंत्र एक वेद की शाखा है तंत्रशास्त्र विस्तारे ये तंत्र श्रीमद भागवत में भी द्वादश स्क में तांत्रिक प्रचर्या का निरूपण किया गया तांत्रिक परिचर्या उसे कहते हैं जहां पर के श्री प्रभु के ऐश्वर्य और उनकी विभूतियों का भी पूजन किया जाए तो तंत्र का यह अर्थ तो है संक्षेप और एक अर्थ इसका बिल्कुल उल्टा है तंत्र माने खूब विस्तार पूर्वक जहां पर पूजा की जाए उसको भी तंत्र शास्त्र कहते हैं तो तंत्रशास्त्र में दिखने वाला जितना भी जगत है इस सब में भगवान के स्वरूप का दर्शन करना और भगवान के स्वरूप का दर्शन करके उनकी उनमें भगवान का ही ध्यान करना उनको आदर प्रदान करना यह तंत्र शास्त्र है तो दूज ऋषभ ब्रह्म स्वयं स्वमय ने परिपूर्ण माया चयी तक सूर्यते क्ष रात्य की परचर्या करने के बाद में जीव उनके कौशम की जैसे किरण होकर के विराजमान हैं ब्रह्मादिक जितने भी देवता हैं वे सब उनकी विभूति हो करके विराजमान है सूर्यचंद्र उनके नेत्र होकर के विराजमान हैं समुद्र उनकी कुक्षी होकर के विराजमान है, है ऐसे सारे विश्व में भगवान के स्वरूप का दर्शन करना यह तांत्रिक परिचर्या हुई और तांत्रिक परिचर्या होने के बाद में फिर प्रार्थना की के आप सृष्टि पालन संहार सबके कारण होकर के विराजमान तो तंत्र का तात्पर्य है तन्वते विस्तार्य जहां पर भगवान की विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया का पूजन किया जाए अब विभूतियों का वर्णन पूजन करने के लिए कहां, -कहां जाओगे भैया भव है क्या अब समुद्र का पूजन करने, करने के लिए क्या समुद्र में जाओगे पर्वत का पूजन करने के लिए क्या है हिमालय जाओगे कहा समुद्र कहां माले आदमी परेशान हो जाएगा एक एक चीज का तो कहीं कोई चीज है कहीं मेघ हैं उनका पूजन करने के लिए जहां मेघ नहीं है वर्षा नहीं है तब कहा जाओगे कहीं डेल्टा प्रवेश में जाओगे क्या पूजा करने के लिए वहां पर बादल दिखेंगे तो वहां पर हम समुद्र कर का पूजन करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो भगवान का वैभव है उस वैभव को भक्त कहां देखेंगे उस वैभव को देखने के लिए यंत्र की रचना की गई तो तंत्र के साथ में ही यंत्र की भी रचना होती है यंत्र में जैसे तीन त्रिभुज हैं छह त्रिभुज हैं तो एक त्रिभुज में तीन त्रिभुजों में तीन त्रिभुजों को फंसा करके एक श्रीयंत्र की रचना की और श्री यंत्र की रचना करके उसके प्रत्येक कोण में प्रत्येक नोक पे या प्रत्येक कोण में कहीं भगवान के विभिन्न शक्ति के ये विमला शक्ति है ये जय शक्ति है ये विजय शक्ति है ये माया शक्ति है जितनी भी शक्ति सारे आयुध उन आयुधों का कहीं एक एक स्थान पर ध्यान किया तो जिन वस्तुओं का दर्शन करने के लिए कितना विस्तार होगा उस विस्तार से बचने के लिए तंत्र में जो विस्तार था पन्नते विस्तारित तंत्र उस विस्तार को हम पूजन कैसे करेंगे उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए यंत्र की रचना की गई तो गोपाल यंत्र श्री यंत्र इत्यादि जो सर्वतोभद्र यंत्र विंगतोभद्र यंत्र ये विभिन्न यंत्र जो हैं उन यंत्रों की रचना की गई और यंत्रों में उन विभिन्न विभिन्न देवता शक्ति उनको कहीं हम एक जगह बैठ करके क्योंकि अपनी कुटिया में बैठ करके एक व्यक्ति कोई पूजन कर रहा है तो कैसे करेगा तो वह उनको ही कहीं वहां पर बैठ करके पूजन कर लेगा तो वो तंत्र तो जैसे तंत्र शास्त्र में यंत्र के द्वारा सीमित करके इतने सारे वैभव को एक स्थान पर सीमित कर लिया जाता है ऐसे ही शास्त्रों का जितना भी विस्तार है उस सारे विस्तार को यदि कोई सीमित करना चाहे तो कहां सीमित कर लेगा बोले एक हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे लो हो गया सारे शास्त्र पढ़ लिये सारे शास्त्र का पाठ हो गया ये, ये, ये, तो, तो श्री महाप्रभु ने कहा ए श्लोक के नाम बलि लय महामंत्र ये जो श्लोक है इसको ही महामंत्र कहा गया सोम नाम बत्तीस अक्षर ए तंत्र सोलह नाम बत्तीस अक्षर है और ये तंत्र है तंत्र का मतलब है कि संपूर्ण तंत्र में जैसे भगवान के सारे वैभव को संक्षिप्त कर लिया जाता है कंसोलिडेट किया जा सकता है जैसे कंसोलिडेट में कंसोलिडेट स्टेटमेंट में एक एट ए ग्लांस पूरा का पूरा कहीं जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट में पूरी की पूरी एक साथ में कहीं कोई वस्तु देखी जा सकती है कि भाई इतना लाभ है इतना खर्च हुआ है इतना बैलेंस कहीं डेफिसिट में जा रहा है कि बढ़ा है तो जैसे बैलेंस शीट देखने के एक निगाह में बैलेंस शीट देखने पर पूरी कंपनी की परिस्थिति जैसे सामने आ जाती है ऐसी तंत्र का तात्पर्य है संपूर्ण शास्त्र संपूर्ण शास्त्र को कंसोलिडेट देख करके किसी एक वस्तु में देख लिया जाए तो महान या तंत्र तंत्र माने संक्षेप में कोई वस्तु को देखा जा सकता है तंत्र का तात्पर्य है टैक्टिस हा किसी टैक्टिस से ये वो वस्तु ये वो टैक्टिस है जिसके द्वारा किसी वस्तु को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है ट्रिक जो है वो ट्रिक ये हरिना मंत्र एक ऐसी टेक्टिक है ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा सरलता से किसी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है अर्थ साधक अतः सर्वेशाप्यम इन नाम व्याहरणम विष्णु यद विषया मति ही नाम का उच्चारण मात्र करने से ही तद विषया ही विषयामती श्री कृष्ण उनके विषय में मति उत्पन्न हो जाती है अथवा विषयामती जो भी हरि नाम का उच्चारण श्री महामंत्र का उच्चारण करता है महामंत्र का उच्चारण करने पर कृष्ण के मन में यह विचार आता है कि अरे इस जीव ने कृष्ण नाम का की दीक्षा ग्रहण की है इसलिए मुझे इसे अपनाना है तद विषयामती जीव के विषय में ठाकुर की मति हो जाती है नाम विणम विष्णु यदि मत इसका तात्पर्य है कि जो श्री कृष्ण नाम की माला जपते हैं हरे कृष्ण मंत्र की माला जपते हैं ठाकुर के मन में ये विचार आता है कि मेरे नाम की माला जप रहा है इसलिए मुझे इसको अपना लेना चाहिए तो तद माने भक्ति विषयक कृपा की बुद्धि ठाकुर में उत्पन्न हो जाती है कि भाई रुक्मणी कृष्ण नाम जप रही है तो इसके ऊपर मुझे कृपा करनी है ठाकुर के हृदय में यह बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी कनुप्रिया मेरा नाम जप रही है तो मुझे इसके ऊपर कृपा करनी है ये ठाकुर की कृपा की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है यथस्तन विषया मत तो भक्त की तो भगवान में बुद्धि लगेगी देखिये यथस्त विषयामती के दो किए कि नाम ग्रहण करने से मेरी तो बुद्धि लगेगी ठाकुर में और ठाकुर की बुद्धि लग जाएगी मुझ में हाँ यथस्थल दिशाती यथस्त दिशाती का यही अर्थ है कि नाम मेरी बुद्धि तो लगाएंगे ठाकुर में परंतु ठाकुर की बुद्धि लग जाएगी मुझ में कि इस जीव को भी इस पथित जीव को भी इस अकिन जीव को भी जिसके पास में कोई साधन नहीं है ऐसे जीव को भी मुझे अपनाना है तो आप ये सर्वेशम प्रक्रता जितने भी पापी हैं उनके लिए एकदम एवं सुनिश्चित यही सबसे बड़ा उपाय है ये यही सबसे बड़ा साधन है कि नामक व्याहरण वृष्णो कि एक बार जीव से उच्चारण तो करे भाई अर्थ समझे या नहीं समझे रूप गोण समझे नहीं समझे भाई मैकेनिकल भी जॉब कर लो व्याहरण मान उच्चारण जीव से उच्चारण मात्र कर लो इतना करने पर भी यथस्तन विष्यामती ही उच्चारण करने पर भी साधक की इस जीव की बुद्धि लग जाएगी ठाकुर में और ठाकुर की बुद्धि लग जाएगी इस जीव में यथस्तन क्या बात है अद्भुत अद्भुत ये अद्भुत है तो यही तंत्र है सोल नाम बत्तीस अक्षर ए तंत्र सोल नाम बत्तीस अक्षर का यह मंत्र नहीं है यह तंत्र होकर के विराजमान है तो सारे आर्थों को साधन करने वाला और नाम के द्वारा जैसे बशीभूत होते हैं ऐसे भशीभूत और किसी दूसरे के द्वारा नहीं होते हैं न साधार तिमाम साक्षम धर्म उद्धव न स्वाध्याय यथा भक्ति ममोर्जता जैसे नाम के द्वारा ऊर्जिता मानी शुद्धा भक्ति उत्पन्न होती है ऊर्जिता का मतलब है शुद्धा शुद्धा भक्ति जैसे उत्पन्न होती है वैसी और किसी दूसरे प्रकार से उत्पन्न नहीं होती है अतः परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन परम होकर के विराजमान है तो आज के प्रवचन का साथ यही हुआ कि श्रुतियां भगवान को वर्णन करती हैं श्रुति जब भगवान का वर्णन करती हैं, तो शब्द के माध्यम से ही वर्णन करेंगी कृष्ण और इन शब्दों के माध्यम से ही वर्णन करेंगी तो श्रुति क्योंकि चिन्मय है इसलिए श्रुतियों के द्वारा व्यापक होने पर भी उस प्रभु का वर्णन किया जा सकता है और श्रुतियों के सार को संपूर्ण सार को एक कृष्ण नाम के भीतर जाना जा सकता है अतः श्री कृष्ण नाम परम विजय थे दूसरा जो तात्पर्य हुआ वो तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्रों में यह कहा गया कि उन भगवान का वर्णन करने में य तो वाचो निवर्तन थे अपरापित मनसा सह वाणी और मन दोनों लौट आते हैं पंत दोनों लौटाने का मतलब यह है कि वस्तु बहुत ज्यादा व्यापक है इसलिए उसका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता जितना हमने देखा उसका भी पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है उसके लिए एक अंश का वर्णन किया जा किया जा सकता है और जब जितना देखा है उसका भी जैसा हमने वर्णन किया उसके अतिरिक्त भी उसका इंटरप्रिटेशन किसी अन्य प्रकार से भी हो सकता है अतः उस पदार्थ को यह कहा गया कि वह वाणी से परे होकर के यथो तो वाचो निर्वर्तन थे वहां से वाणी नृत्य होकर के विराजमान हो, हो जाती है। अब श्री कृष्ण नाम वे राज विद्या ये पवित्र उत्तम होकर के विराजमान हैं। प्रत्यक्ष रूप से उनकी महिमा को जाना जा सकता है और वह सुखपूर्वक श्री कृष्ण नाम जैसे किए जा सकते हैं वैसे कोई दूसरी प्रकार नहीं है और वे अव्यय होकर के विराजमान कृष्ण नाम की विशेषता श्री कृष्ण नाम यह संपूर्ण शास्त्रों के सार है और सार होकर के यह तंत्र रूप में विराजमान है तंत्र का तात्पर्य है कि संपूर्ण शास्त्रों की महिमा उसके भीतर विराजमान है उसमें जितना भी संक्षेप में सारे वस्तुओं का फल इस नाम को ग्रहण करने पर ही सहल रूप में ही साधक को प्राप्त हो जाएगा ये परम फल परम सुख को प्रदान करने वाला है तो संपूर्ण सिद्धांतों का सार है संक्षेप है और एक कार्य को करने पर अनेक अनेक वस्तुओं के जो भी साधन हैं उन साधनों की सहल रूप में प्राप्ति हो जाएगी और इससे बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है अतः परम विजयते ते श्री कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोत्तम होकर के विराजमान थे ये विजयते की अपूर्व महिमा होगी श्री जगन्मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण हरी गोविंद जय मे गौर हरी वो एक पक्ष एक मत्स्य दीक्षा मत्स्य माने दृष्टि से दिखते रहना। अच्छा, देखते रहना सामने देखेगी मछली जो है वो अपने बच्चों को सामने देखेगी और उसके सामने देखने पर उसकी दृष्टि की यह विशेषता है कि वो कृपा करेगी और तीसरी है कमठ दीक्षा माने कछुआ केवल मन से सोचता रहेगा कछुई फिर भी उसके बालक खिलने लग जाएंगे तो गुरु जी हमारे सामने नहीं है गुरु जी पहुंच गए पधार गए हैं पर्व पद को प्राप्त हो गए हैं तब भी गुरु जी हमको देख रहे हैं तो वो कमठ दीक्षा के द्वारा हमारा कल्याण होगा गुरुजी सामने नहीं हो तब भी कमर दीक्षा के द्वारा कल्याण होता है तो पक्ष दीक्षा में दीक्षा दी गई और दृष्टि के द्वारा और कमर दीक्षा में मन के द्वारा संतोष तंत्र में बताया पहले प्रधान सिद्धांत उसके बाद मतलब तंत्र का जो त्रिकोण था संक्षिपीकरण हाँ हाँ ट्रैक्टिस टैक्टिस और पांच मे जो है वो तंत्र माने निष्कर्ष निष्कर्ष हाँ निष्कर्ष है ये ये, ये निष्कर्ष है